कलम उठर की तनाव कल परिश्रम चतुर्युग सहस्त्र दिनम सहस्त्र युग जो व्यक्ति हो जाते हैं ब्रह्म तो तो कहते हैं रात्रि आ रही है शोक में मग्न हो जाते हैं कभी लोह में पड़ जाते हैं कभी शांति मिलती है कभी दुखी होने लगते हैं एवं तत्व धन तो अयोकार तो लाखों करोड़ों वर्ष उनको मालूम पड़े घूम घूमते घूमते घूमते घूम जब वो बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने एक ऊंचे प्रदेश में एक कोमल भटका वृक्ष दे उसकी ईशान कौन की शाखा पर एक पत्राकार पत्र पर और एक छोटे से बच्चे को देखा श्याम प्रमुख ग्रीवम सांवला सांला वर्ण है संख के समान उसकी गीवा है विशाल वृक्षस्थल है सुंदर नाशिका है सुंदर भवें हैं ऐसे उस बच्चे को देखा और अपने हाथ से लेकर के अपने पैर के अंगूठे को मुंह में देख करके चूस रहे हैं मुख्य निधायक चुंबनतम बालम गुंदुम वृक्ष तो उनका दर्शन करके बयानंद कृष्ण गुमा मार्केयतम बालम कष्टुम आगे उनसे बातचीत करने के लिए जब आगे बढ़े तो उस बालक ने एक सांस ली और मारकंडे उसके पेट में चले गए तदंतरा अभिशत तदरी गता जैसे कोई मशक, मच्छर आपकी सांस में आपके भीतर चलाया ऐसे उस बच्चे ने सांस ली और मारकंडे उसके भीतर चले गए तो और वहां जाकर के देखा हम पूर्वत अग्रि सागर देवासदान देशादि वहां जाकर देखा तो सारा विश्व उनके उदर में दिखाई दिया बहुत गौतकानी हिमालय पर्वत पुष्प नदी वहां सारा जगत अपने पहले जैसे बाहर देखते थे वहां भगवान के उदर में देखा अपना आश्रम देखा अपने आश्रम के पास जो नदी बहती थी वो देखी हाँ विस्मिता आश्रम आस्त्री आस से चकित हो जब बच्चे ने उस सांस ली तो उससे सांस से बाहर आ गए बाहर आए तो फिर उस प्रलय में गिर गए पुनः प्रसिद्ध अंदर देसी बटन तक प्रश्न वृद्ध तो बच्चा उसी पत्र पर कश्य रहा ऐसे भाग्य निरीक्षिता सर आप तावत तक उपहार स्वयं भगवान संतें ऐसे कई बार जब बाहर भीतर जाते हैं तो सारा संसार देखते हैं बाहर निकले आते हैं तो वो जले ही जल देते हैं तत्पश्चात बटा सलम लोक प्रवाद सद्य अंतर बैठा मनुष्य शास्त्र में पूर्वत स्थित वह थोड़ी देर में देखा तुम्हारा कुछ नहीं है न बट है न वो बालक है न वो जल है न कुछ है जो खेत्यों अपने आश्रम में बैठे हुए हैं पुष्पभद्रा तो नदी गा रही है मार्कंडेय समझ गए कि यही भगवान की माया है ऐसा भगवत माया तो ये बताया सूर्य जी ने कल प्रलय पुंड कुछ हुआ ये भगवान ने उनको माया दिखाई थी और दिखाई तो तो भगवान शंकर पार्वती के तहत आ रहे थे ने बंद करके भजन कर रहे पार्वती जी ने देखा महाराज देवल ब्राह्मण बड़ा तपस्वी है आप तो सबकी तपस्या का बल देते हैं इसको भी तो कुछ वरदान दे दो हथो माँ तम ऋषि मारखंडे वीक्षे शिवम भाष्य ये शिव समाह्रिय मनुसार एनम तपस्वम विप्तम तश्य देखो कैसा मन लगा करके भजन कर रहा है कितना तपस्वी है ब्राह्मण देखो तो सही है आप तो सबसे जीव तपसा से जिम तुम ये इस तपस्या करता है इसका फल तो आप देव दे भगवान शंकर बोले कि ये तो जो है भगवान का अनन्य भक्त है ये मोक्ष भी नहीं चाहता है इसको क्या वर्धें तथा भी आपका आग्रह है तो चलो साधु से मिलना ही साधु का संग ही बहुत अच्छा है साधु समागम करो लाभा साधु का संग मिलेगा ये महात्मा है चलो इसे बातचीत कर तो जब सद भगवान शंकर वहां पहुंचे सर्व विद्याम ईश्वर शिवस्तक समीप होंगे तदा किसी समाधि वो तो उसको तो पता ही नहीं मारकंडे को तो शंकर जी आए पार्वती जी से तय आगमन में ले दो भगवान दर। शंकर ने देखा अगर इसको तो पता ही नहीं है तो तब उसकी क्षेत्र से भगवान जो है उसके अंत कर्ण में पहुंचे और उसके अंतकर्ण में जट से भी दर्शन दिया दस भुजम पिंद लटा धर्म भगवान त्रिनेत्र हैं दस उनकी भुजाएं हैं व्यार के चरण उड़े हुए हैं ऐसे शिवम धती वीक्ष भगवान शंकर को हृदय में देखा राष्ट्रीय शिक्षित हो गम किम ये क्या समाधि जरूरत होकर के जो आप खोली तो उमा के शहत भगवान शंकर सामने खड़े थे यार सीधी भी से उनके चरणों में गिर गए सिरसा नाम सोनया शरण आय भगवती उमा के साथ गणों के साथ उनको प्रणाम किया पूजा किया। की हे लोग मनो काम से थे किंग कर महाराज हम क्या सेवा करें तो जो शिवाय शांत आए सत्य है नमा भगवान शंकर बोले विषय तुमको जो अच्छा लगे वो हमसे बर मानू हम तुमको तो बर देने के लिए आए हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता ब्रह्मा ते ब्रह्म हरिष्ठ बंदते श्रवण दर्शना पाठकि शुद्धेर तेज संभाषण शुरू बोले कि भगवान ने एक आप हंस कोई घर लो तो बात बोले अहो इय ईश्वरली यथ ईश्वरा अपनी सौंदर्भता ने निमन थी महात्मा ने जी जो तुरंत प्रशंसा की उसीलिए कहते हैं कि भगवान अपनी बनाई भी करते प्रशंसा करते हैं के ताप का भगवत स्त प्रभावो न दुष्य थे विश्वास दुष्पम सृष्टा होने प्रविष्ट होगा पर हर भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए आपके दर्शन से ही हम कुछ करते हैं कम वर्ण करें और हम क्या मान सकते तथापि भगवत पर साधुशक्तिर भरे भगवान में आपके चरणों में साधुओं में सदा हमारी प्रीति बनी रहे बस यही हम वर्मा इस प्रकार एवं मिना सुता शिव ऋषिमारे तुम्हारा ये मनोरथ पूरा होगा कल के कल कर् पर्यंतम यशा एक कर्क पर्यंत तुम रहोगे अजर अमर रहोगे त्रयकारकम ज्ञानम भूत भविष्य का ज्ञान तुमको होगा परम वैराग्य तुम्हारे हृदय रहेगा एक पुराण के आचार्य हो मारकंडित पुराण बना रहे हैं प्रकार चैतन मारकंडित चैत्र भगवतो माया बहुगुल थे आने वाले काम जाते हैं इसी और हमने तुमसे ही मार्क अंजलि का क्षेत्र के सुनाया और इसमें श्रीमद भागवत के प्रथम स्कंभ में संक्षिप्त शायद परीक्षित का आख्यान नारद जी ने अपने पूर्वजन की कथा सुनाई परीक्षित को साथ लगना गंगा किनारे जाकर बैठना शुद्ध परीक्षित संवाद दूसरे स्कंध में योग धारणा से किस तरह से शरीर त्याग जाता है ये बात बताए और अब प्राधानिक सर तृतीय स्कंध में विद्युत उदय का संवाद विदु मैत्र का संभाग महापुराण के लक्षण प्रॉटिकुलर जैसे कर्दम का चरित्र कपिल का अवतार ग्रुभूति और कपिल का संवाद तृतीय स्कंध में चौथे में प्राचीन वृद्धि की कथा ग्रोह की कथा दक्ष के यज्ञ का विनाश पंचम में विजय्रथ की कथा निका चरित्र भक्त का चरित्र और खबूल गुरु का वर्णन शक्ति है छठे स्कंध में अजाम की कथा दक्ष का जन्म और जो है ये विकासों का जन्म उसका निधन जी के पुत्रों का नाम पंडाल का चरित्र नृसिंह अवसार है अष्टम में गणी और मोक्ष पूर्मावता छीर छागर का मंथन दुर्सु संग्राम ने राजाओं का वंशन शुन की कथा इलाभ व्याख्यान काम सूर्यवंश का कथन सुकन्या की कथा ऐसे कटरा सोवरी सगर राम का चरित्र ऐसे राम का चरित्र हम वंश का वर्णन कथा ये जो तो सिंध थी ये सब दसमी से दसम स्कंध में वसले जी के घर में भगवान का जन्म रुप में जाना ऊर्जला का वध और चुनारा ताजकों का वध है ये काली दमन शंख चुराद काम दमन तो तो भेजना जरासंध का वे सर्व रुक्का सूर्य कन्याओं के साथ विभाव और फिर जो ये सर्व तो परीक्षित पर ये एकादश स्कंध का भगवान का संवाद द्वादश स्कंद में रात्र परीक्षित हो देख्याग वेदना अनुसार यम तत्थितने तुम्ह सु तदेव रम्यम रुचिम नवम नवम तदेश शस्व मनसो महोत्सव तदेश शोकाशोषणमुगणा यदुमश्लोकयशो पुराण का संख्या संघ बताई अमुक पुराण में स्नेह श्लोक अमुक पुराण में स्नेह श्लोक अमुक पुराण में स्ने श्लोक और कहते हैं वेदम सर्वेदांत सर्वेदांत वेदांत सारम सर्ववेदांत सारम मुझे ब्रह्मात्मी तत्व लक्षण सर्वेद वेदांत वेदों का सार क्या है आत्मा और ब्रह्म की एकता बताई गई कैसे देखो जैसे नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है देवानाम विष्णु वैष्णवानाम यथा शिव क्षेत्राण काशी सब क्षेत्रों में काशी सबसे उत्तम वही है तथा पुराणेशु इदम श्रेष्ठम ऐसे सब पुराणों में भागवत सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद भागवत में इधम वैष्णवानाम परम हंसों के छाने के योग ज्ञान का वर्णन हुआ है उसको जो श्रवण करता है पाठ करता है विचार करता है वो प्राणी सदा के लिए मुक्त हो जाता है तस्मय तो ये अभिभाषित हो मतलब ज्ञान प्रदीपक ये पहले ब्रह्मा जी ने नारायण ब्रह्मा को किया था तदु वेण से नारद आयो ब्रह्मा के रूप से भगवान नारायण ने नारद को कहा कि तो नारद जी ने और व्यास जी को कहा व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा कृष्णाय तदरूपना योगींद्राय तदात्मनाय भगवत राताय था कारण तत्शुद्धम विमलम विशोक मुतम सत्यम परम धीमदी नमस्मी भगवते वासुदेवाय साक्षे येर कृपया कस्म व्याचक्षे मुखलेदे योगींद्रा नस्म शुकाय यो संसारो विष्णुरात्मून्सत भवे भवे यथा यहाज जायते अर्दो जी सबको मिलकर के भगवान से नाम के जो कह सकता हो क सता होम वाद भवे भव यथा भक्ति पादस्तव तथा नाथस्कंदो यत प्रभोस्वंदोत प्रभो नाम संकर्तनम ये हरिंर हरि तमे हरिंरम हरि तम हरिपरम नम नमा नमः नम हरे नम श्री हरे हरे हरे नम हे श्रीकृष्ण भगवान भगवत राजकी महाराज की दे, दे, शांति से बैठे महाराज ने जो असीम कृपा की है सब हक्तों पर और विशेष करके मुझे ऐसे दास कर तो उसके लिए महाराज का आघात प्रकट करना कठिन है पाणी से शब्दों से कोई आघात प्रकट करना उचित भी नहीं है भारत ने जो ये कथा सुनाई है गंगा के द्वारा और विशेष करके महाराज का इस प्रकार का जो हुआ कि ये उनकी कथा अंतिम कथा है जो हम लोग जो तो नहीं चाहते हैं हम लोग तो यही प्रार्थना करेंगे महाराज से ये इस प्रकार का संकल्प जो थोड़ा था था था है, तो कि है से कि वो अभी तो छोड़ा ठाक्र है क्योंकि भक्तों का जो आग्रह ये होगा महाराज से सदैव के वो भक्तों का कल्याण करें तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे महाराज से और शब्दों में उसका आधार दिया नहीं जा सकता और यहाँ पर पुनम शहर के मेरठ के और मुजफ्फरनगर के महाराज के भक्तगण आए हैं उनके प्रति भी हम बड़े आधार लिए उन्होंने यहाँ आकर के हम लोग को बड़ा सहयोग दिया संतों ने जो तो कथा का लाभ उठाया है उनकी उपस्थिति तो से जो सब भक्तों हुआ है उनके चरणों से हम लोग बड़ा अपना आभार प्रकट करते हैं और उनके प्रति बड़े आभानी अब इस कथा का समापन हो चुका है और जो यहाँ पर हमारे प्रणितिवासी तो और श्री गंगाधर जी ब्रह्मचारी जो श्री भगवत जी ब्रह्मचारी महाराजि है उन लोगों ने भी आपको जो अपने श्रीमद से भगवत कथा का लाभ कराया है उनके पूजन होगा महाराज का पूजन तो केवल पुष्पों से और चंदन से ही होना जैसा की आपको कल सूची किया जा चुका है और अभी उसके बाद आरती होगी आरती के बाद फिर आपको पूजन जो नाम लेगी धन्यवाद ना तो हमें एक प्रार्थना ये है की कल यहाँ पर तो भंडारा है और हम भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर तो ही प्रसाद पावाए श्रीमद भागवत का प्रसाद होगा योग्य होगा तो प्रथा का और हवन के बाद ही जो यहाँ पर उसमें सभी यहाँ पर प्रसाद पावें और आज सायंकाल को स्थान का बड़ा अभाव है थोड़ा सा ही स्थान है नीचे गंगा तट पर यहाँ पर पूजन हुआ पार्थिव पूजन तो जो भक्त चाहें वो उसमें आ सकते हैं और तो उसमें सम्मानित कर सकते हैं hmm. महाराज के चरणों में वो गुरुदेव भगवान यहाँ पर उपस्थित हैं उनके चरणों में कुछ कहना वो हमारे तरफ से वो एक प्रकार से वो नौ मेरी तीढ़ता ही होगी महाराज की कृपा से ही ये हमारे स्वामी जी महाराज ने ये प्रार्थना हमारी स्वीकार की उनका मैंने उनका उनकी प्रार्थना पंचायत महाराज के चरणों में महाराज जी आपके श्री मुख्य जीवन भाग्य सुनना चाहते हैं और महाराज ने उसको स्वीकार किया तो उसमें महाराज की जो प्रेरणा थी वो हमारे पीछे रही है और वो उसी प्रकार से सुनई मिलती रहेगी लगातार से छेद तक जो यहाँ पर, तो पर जन के प्रति प्रार्थना हुआ करती थी उसमें महाराज के शिवमुख से को भी कोश मिला करते थे वो मैं सूचना बीच में देना आपको कार्य की इसलिए व्यस्तता थी की जिन भक्तों ने यहाँ निवास किया और जो उसका लाभ उठाया ताकि भक्तों को मैं इसलिए उचित कर रहा कभी को भक्त उसका लाभ आप उठा सकते हैं धन्यवाद अब आरोपी में र्तन करा लेते रहेंगे यहाँ पर स्वामी जी महाराज पधारे हुए हैं स्वामी चित्यनारायण जी महाराज भी अपने संघ से संकीर्तन कराएंगे आप संकीर्तन में आनंद लेते रहे और करते रहेंगे पहले माता पूजन कर लें और उसके बाद हम पोषण करेंगे पहले आरती होगा करेंगे के बिहारी लाल बोलो स्वामी जी श्री श्रीमारायण